ओम गुरुर्ब्रह गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात्म ब्रह्म तस्म श्री गुरवी नम तस्म श्री गुरवी नमः अभी तक हम लोगों ने आत्मबोध के 25वें श्लोक तक विचार किया तो 25वें श्लोक में ये बता दिया आत्मा के सत और चिद अंश और बुद्धि की वृत्ति इन दोनों को अविवेक से अज्ञान से मिलाकर अज्ञान के साथ एकाकार करके मैं जानता हूँ ऐसा व्यवहार होता है आत्मा में ये बता दिया आगे जो बता रहे आत्मा में विकार कभी भी नहीं है और बुद्धि चेतना कभी बन नहीं सकती उसी को ही छब्बीसवें श्लोक में स्पष्ट कर रहे आत्मनोविक्रिया नाश्ति बुद्धेबोधन जाति जीवासमल जाता दृष्टि मुह्य ना न इति बोल बोलतो कभी भी किसी हालत में कभी भी आत्मो विक्रिय नाश्ति आत्मा में तीनों कालों में तीनों अवस्था में विकार नहीं हो सकता है कभी भी या तो बोल दो कदापि कभी भी बोधो न बुद्धि में चेतनता भी कभी संभव नहीं वो जड़ है किंतु जीव सर्वमल या तो इन सभी मलों को एक में जान करके अभेद जान करके तात्म्य मान करके ये सब मल है उपाधि जीव कर्ता एवं दृष्टा ऐसा मानता हुआ मैं कर्ता हूं मैं दृष्टा हूं मई भोगता हूं मानता हुआ मुहती मोहग्रसित हो जाता है दुखी हो जाता है कहने का तात्पर्य यह है निर्विकार शुद्ध सच्चिदानंद घन आत्मा में जाग्रत, स्वपना और सुुपति किसी भी अवस्था में विकार नहीं देखो तो जागृत में हो स्वप्न में, में हो किसी में विकार नहीं क्योंकि असंगो एवं पुरुषा ब्रधारण के बोल रहे हैं प्रकृति के परिणाम अपंचीकृत पंचमहाभूतों से बनी हुई बुद्धि अर्थात अपंचीकृत पंचमहाभूतों के सत्वगुण से बनी हुई बुद्धि में क्योंकि प्रकृति का विकार है वो वस्तुदा चेतनता है ही नहीं उसमें किंतु इन सबको ना जानकर सबको विचार ना करके पृथक ना करके जीव भाव को प्राप्त हुआ जो चैतन्य तो जीव भाव को प्राप्त हुआ कर्ता तथा दृष्टा मानकर मोहित होते बस इसके साथ तादाद में होने से वो जीव भाव हो गया परिचिन्न भाव में आ गया तभी कर्ता भोक्ता दृष्टा इस प्रकार मानकर मोहित होता है यदि आत्मा कदा बुद्धि की वास्तविकता को समझ ले ठीक ठीक से जान ले एक जड़ है एक चेतन है एक कार्य है एक कार्य से रहित है इस प्रकाश जान ले तो तत्वित को यथार्थ जानने वाले को आत्मा में कर्तृत्व आदि प्रती नहीं होती विचार करना और विद्या से अविद्या के नष्ट हो जाने के कारण क्योंकि विद्या प्रकाश स्वरूप है अविद्या अंधकार स्वरूप है इसलिए प्रकाश रूप विद्या के द्वारा अंधकारूप अविद्या का नष्ट हो जाने के कारण पुनः वह मोह को प्राप्त नहीं हो सकता आत्मा में कर्तृत्वादि का भान वास्तविकता को न जान ना जानने के कारण भ्रम से होता है आत्मा में जो कर्तृत्वादि का भान है उसका कारण है आत्मा की जो वास्तविकता आत्मा की जो यथार्थता ना जानने के कारण उसको ब्रह्म होता है आत्मा को कर्ता मानता है जिसकी निवृत्ति एकमात्र आत्मबोध से ही हो सकता है आत्मबोध से ही उसकी निवृत्ति हो सकती है हमने तो कोई उपाय नहीं है इसलिए आत्मबोध के लिए प्रयत्न करना चाहिए विचार करना चाहिए तो विचार जितना जितना आप करेंगे वैसे ही अज्ञान निवृत्ति हो जाएगा तो अज्ञान निवृत्त होने से आत्मा बोध के बोध भी हो सकता है इसलिए तो उस आत्मा बोध को ग्रहण करने के लिए तत्वज्ञान को ग्रहण करने के लिए पहले पात्रता चाहिए तो पात्रता के लिए अंतकर्ण को भाई शुद्ध करना पड़ेगा आपको अंतकरण शुद्ध करने के लिए शास्त्र नियम है नियम है साधन है सेवा है संविधान के अधिकारी भेद है यदि उत्तम अधिकारी है वो श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा ही विचार करके उस आत्मा को जान सकते हैं मध्यमाधिकारी है उपासना के द्वारा आगे बढ़ सकता है अलमाधिकारी है कर्मयोग अर्थात निष्काम कर्म के द्वारा अंत शुद्ध उसके बाद विक्षेप निवृत्ति करके तत्वज्ञान प्राप्त कर सके इसीलिए ये जो मनुष्य जीवन मिला है मोक्ष प्राप्ति के लिए महाभारत में बता दिया है सोपान भूतम मोक्षश्या मानुषम प्राप्य दुर्लभम् और मोहोपनिषद में भी कहा द्वारे मोक्षद्वार चौरा परिकीर्तिता तो मोक्ष महल में यदि आपको चढ़ना है मोक्ष तो मोक्ष महल में चढ़ना तो आपको मानुषादीव ये मानुष जन्म है दुर्लभ है सोपान भूतम मोक्षस्या सोपान कहते सीढ़ी जैसा महल में चढ़ने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता है ऐसे ही मोक्ष रूप लक्ष्मी महल में चढ़ने के लिए सीढ़ी चाहिए वो कौन सी सीढ़ी है सोपान भूतम मोक्षस्या मानुषम प्राप्य दुर्लभम ये दुर्लभ है मनुष्य शरीर है वो शीढ़ी है गिरने के लिए नहीं मिली शीढ़ी मोक्ष को चढ़ने के लिए और दुर्लभ मानुष्य शरीर को प्राप्त करके भी यश तारे दिन आत्मा जो अपने को पार नहीं करता है उस आत्मा को प्राप्त नहीं करता है आत्मा को नहीं जानता है उससे अत्यंत मूर्ख कौन है दुष्ट कौन है कोई भी नहीं इसलिए विचार करना चाहिए शरीर का सदुपयोग करना चाहिए शरीर क्यों मिला है भोग के लिए अथवा योग के लिए विचार करना चाहिए अरे भोग तो अन्य योनि में तो होते जाता है मनुष्य में भी या भोग के लिए प्रयोग करते हैं उसके लिए सारा जीवन व्यर्थ करते हैं तो आत्मा विचार कहाँ से करेंगे आत्मा का विचार नहीं करता तो आत्मा बोध कहाँ से होंगे आत्मा का बोध यदि नहीं हो तो दुख से निवृत्ति कहाँ से होगी तो इसलिए यह मिला हुआ शरीर को सदुपयोग करना चाहिए साधना में लगना चाहिए ठीक है शरीर के निर्वाह करने के लिए कुछ आवश्यकता है उसके लिए प्रयत्न तो करना चाहिए ऐसा किन्तु इतना भी नहीं है सारा जीवन उसके लिए लगे जो आपका साथ नहीं चलेगा ना आपका साथ देगा ना अभी तक किसी को दिया है ऐसे विषयों के प्रति इतना समय व्यर्थ कर रहे हैं कि केवल मोह है मोह है अज्ञान है अतः विचार करते हुए उस अज्ञान को हटाना चाहिए तभी कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि निवृत्त होगा तभी शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि स्थिति में स्थित हो जाएंगे वही वास्तव में आत्मबोध है वही हरेक हरे व्यक्ति का स्वरूप है ओम शांति शांति शांति